औरतों के देश में और نظر मारल وہی نظر آتی گجب जिधर नजर घुमाओ वही नजर आती गजब नजारा था अखाड़े की लड़ाई के वक्त जैसे पेड़ों के डाल और छतों के मुहाने तमाशाई बच्चों से पट जाएं, शादी के घर जैसे नहान घर अटा बजा रहे और चाय के कप पर कप खाली होते रहें, मगर गिलास भर पानी पाना एकदम मुहाल हो और सत्यनारायण कथा वाले घर के दालान में अपनी खोई चप्पलें कुछ उसी तरह से बकिया का सब गायब भले न हुआ हो जाने कहीं छिप गया था जो प्रकट गोचर था वह जच्चे वाले घर में बसाइन कपड़ों सी हर तरफ फैली औरतें ही औरतें थीं कोई लहसुन छील रही थी कोई माथे के ढील धो रही थी तो कोई मेहंदी बीन रही थी और ताजुब की बात सब गुनगुना रही थी चौकी के असमंजस में ही एकदम से उछल कर सवाल छूटा होगा क्या गुनगुना रही हैं? इस पर एक तमक्कर मुड़ी थी गंगा जमुना की वैरिन्ती माला की गाइड की वही रहमान की तरह हम जमीन वालियां हैं बाबू हमसे न गुनगुनवाओ आसमान उड़ाओ यही जरा दुनिया है गाकर हम कहाँ जाएंगी ना बोलकर कुमारी फिर वापस अपने गाने में उड़ने लगी नीले आसमान में सस्ते छापे वाले कुछ फूल से खिल गए या कुछ रंगीन तितलियां सी उड़ी और नजर झपकते में औरतों के छापेदार कपड़ों में लुका गईं हुमस भरा बच्चों का शोर गूंजता शोर करते बच्चे दिखते नहीं कोई औरत थबथपाती उस न दिखते को पुछकार कर चुपा देती फिर हॉले अपने गीत में लौट आती अपने बजे बने में तैरती डूबी डोलती सीनो मैंने हार कर जोसेपे से सवाल किया यह मध्य प्रदेश की मंगोलिया की बुर्किना फासो मेक्सिको कहां की हैं औरतें हमारा सुख दुख सुनने के मेरा हाथ अपने हाथ लिए गाल से गाल सटाने के गाए जा रही हैं क्यों किस जवान में गा रही हैं पहले तो इनका देश क्या है कोई आईडिया होता है हा? ओ पतली लंबी चोटी वाली हसीना जिसे पतली लंबी चोटी वाली कहकर चिन्हित किया था उस हसीना ने अपने बाल उतार लिए अपने गंजे बन पर चुनरी फेरती बोली हमारा कौन देश देश होता तो हम औरतें होती एक उमिर दराज पुराइन थीं मुंह में मुसलमानी हुक्का गुड़गुड़ाती बोली और तू बदे देश खोजे कावनो आसान काज है चहू और घूमि� उनका देश न देखोगे औरतन की आंख में बस गाना है सो ही उनका मुलुक मुलुक के राह और पगडंडी बुझे मगर तुम बाजार के अंदी कैसे बुझोगे मिट्टी के पुते हुए आंगन से नीले दरवाजे पर एक औरत तानपूरे की शक्ल का एक अफ्रीकी बाजा उठाए बाहर आई इमली की शक्ल का एक बड़ा भारी वृक्ष था जिस की फोंगी पर बसंती पंखों वाली एक चिड़िया सोचती बैठी थी कि उड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है उड़ने से ठीक पहले मन इतना घबराता क्यों है जुसेप की आंखों के कोर्क एक बूंद आंसू आकर अटक गया था लेकिन हमने उसकी बबत बात नहीं की हवा में औरतों का अजनबी गाना चुपचाप कांपता थरथराता उसी पर कान लगाए उसे बुझने की जुगत में उलझे रहे